उत्पाद्यमी श्रुतुक्त अंतरियाजि उत्पादन कर दिया श्रुति और युक्ति से सिद्ध कर दिया गया अंतर्यामित्त को सिद्ध करने के लिए है येष अंतरि नृसुमृतनिषद ब्रधान कोषद है यहाँ सर्वेशनिमाया बहुत सारे शुद्ध स्मृतियां हैं अंतरियामित्व को कथन करने वाले उन शुद्ध स्मृतियों का आधार बना करके अंतरियामित्व को उपवादन करने जा रहे हैं विज्ञानमय मुख्यशु को अंतरिया जो सर्वेश्वर है जो सर्वज्ञ हैं वही अंतरियामी भी है न ज्वानय कोश का अभिमानिता तब तो उस सर्वेश्वर गह सर्वज्ञ ग और वही विज्ञान में इस जो अभिमान किया उसका नाम अंतर्यामी हो गया विज्ञानमय मुख्येशु कोशेशनमय विज्ञान है प्रधान जिस ऐसा जो कोशों में अन्यत्र चय वही अन्यत्र बने पृथ्वी आदियों में भी सभी में क्योंकि वहां क्या गिनाया ब्रजान में 22 एक के बाद एक 22 चीज गिनी वेदों में भी वही है जाति में भी वही बैठा है ब्राह्मण जाति में भी वही बैठकर के सबको दौड़ा तो रहा है ऐसे करते करते पृथ्वी को लिया लोकों को लिया जड़ों में भी वही बैठा है सर्वत्र वही अंतरिया में बनकर इसे कहते यहां पर भी अन्य भीतर में बैठे हुए उसको नियमन करते रहता है नियमन कैसे करता है आपको आपका नियमन आप ही के वासना के आखिर करता अपने मर्जी से नहीं करता यदि अपने मर्जी से करेगा फिर सर दोष दे देंगे आप जब अपने मर्जी से कर ही है तो सबका कल्याण के लिए क्यों नहीं सबको प्रेरणा देता गलत काम करने क्यों प्रेरणा दे रहा है तब तो अंतर्यामी प्रेरणा दे रहा नियमन तो कर रहा है आप ही की वासना को लेकर निकाल आपके कर्मों के वजह से होगा निमित्त है उसके पास किसको कैसे प्रकृत करा रहा है उसका पीछे निमित्त आपके ही कर्म और वासना अंतर्या किसी वजह से उसका अंदर अंतरियामित्र गुण भी प्राप्त हो जाता है अन्यत्र ने पृथ्वी आदिष्ठन अन्यत्र क्या कर दिया पृथ्वी आदिष्ठन यमी य इसलिए उनको अंतरिया गया ऐसा ना आप कि उन में रहता है, आपकी जड़ों में भी व्याप्त होकर तो जड़ों को भी नियंत्रण कर रहा है। उन जड़ का जड़ स्थिति का उनकी के अभिमानी देवतादियों की वासना और कर्मानुसारे न्यवहार होते अंतरिया ब्राह्मण कृष्ण प्रमाणी तक योग्य अनुक्रामती अंतर्यामी ब्राह्मणम कृष्ण प्रमाणम इस विषय में अंतर्यामी ब्राह्मण जो संपूर्ण के संपूर्ण ब्राह्मण ही बृाण को परिषद का तीसरे अध्याय के सातवां ब्राह्मण है और संपूर्ण ब्राह्मण इसमें प्रमाण है इस तुम इसे दर्शाने के लिए उस ब्राह्मण में विद्यमान अनेक पर्याव में से टहला ले रहे हैं विज्ञान को और अंत में ले, ले लेंगे सर्व विज्ञान चलेकर 22 गिनाया आने अगर अलग चीज से विज्ञान ने विज्ञान में मुक्केशु विज्ञान में कोषार और फिर राजा को लिया क्षत्रिय को लिया ब्राह्मण को लिया वेद को लिया लोकों को लिया देवताओं को लिया साहब को ले तिले तिले अंत में कहा तक गिनेंगे अनंत ब्रह्मांड में अनंत पदार्थ है अनंत वस्तु सभी में वो ना कितने तक गिनेंगे इसे अंत में यह सर्वेश भूतेशन ऐसा बोल दिया ये सभी भूतों में रहता हुआ बैठा हुआ सभी जिसका शरीर है सभी जिसका शरीर है आज जिसे ये सब नहीं जानते जिसे ये सब नहीं जानते वह उन सब का नियमन करते अपना अलग कोई शरीर नहीं है कहने का मतलब क्या है उसका अपना अलग कोई शरीर नहीं हमारे शरीर के द्वारा ही वो बैठ करके काम कर रहा है यो विज्ञानी तिष्ठन इत्यादि अनुक्रामति तिष्ठन् योग विद्याति अक्रामती बुद्ध वेदेन धिया बुद्धौ तिष्ठन् धीयमती घोषित कहते हैं कि वै बुद्धौ ठन बुद्धि के अंदर छिपा हुआ बैठा हुआ है अतएव आंतर अशिया आंतर उसके भीतर लेकिन धी, धी अस्या आंतर होते हुए दिया अनिच्छय लेकिन वही विज्ञान में बुद्धि के द्वारा इच्छे नहीं है ग्राह्य नहीं है वो उसका अनुभव नहीं कर पाता दिया अनिच्छय धी वो बुद्धि उसका शरीर है बुद्धि के भीतर बुद्धि बै, भी में बैठा हुआ है और बुद्धि में बुद्धि के ऊपर बैठ सकता है ना कहीं कुर्सी के ऊपर जैसे बैठा है के कुर्सी भीतर बैठा से थोड़ा बोला जाएगा ऐसे कोई अनुमान करेगा तो बुद्धि में बैठा हुआ है, ना, के बैठा हुआ है। नहीं, नहीं, के भीतर है ऊपर नहीं बुद्ध कार्त ऊपर ले सकते थे तब नहीं उसके अंदर लेना इसे बुद्धि का अर्थ आगे आंतरा भी कहना पड़ता है आंतरा, बुद्धि में बैठे हुए और बुद्धि के भीतर अर्थात तो बुद्धि से भी सूक्ष्म जिसे ग्रहण नहीं कर सकती किंतु तो बुद्धि यह शरीर जिसका ऐसा अंतर्य परमात्मा धीम अंतरियम और भीतर से ही इस बुद्धि को नियमन करते रहते हैं ऐसा सोचो वैसा सोचो उल्टा सोचो सीधा सोचो कोई नियमन कर रहा है आप ही के कर्म और वासना अनुसार आपको सोचने समझने मजबूर कर देता है गलत सोचने उल्टा सोचने सही सोचने समझने सारी चीजों में वो आपको आपके कर्म और वासना अनुसार प्रेरणा देते रहता है इसे कई बार उस समय कि अपने कर्म और वासना के वैसे गलत विचार आ जाते हैं गलत निर्णय भी हो जाते हैं इन बहुत बाद में सोच में आदर हो तो सब गलत हो गया शांत हो जाता है विवेक जग जाता है सतगुण के कारण से और रजगुण के काल में किया हुआ तब गुण में काल में ही हुआ जो गलतियां वो सबके प्रति आधी असत करता है क्यों हुए उस समय उस समय विवेक क्यों नहीं जगा वैसा प्रेरणा क्यों नहीं मिला अपनी कर्म वासना के कारण से जवाब और कुछ नहीं आप है आप कहोगे कैसा ईश्वर है हमारे कर्म वासना के अधीन होकर फल देना है कृपा लोग क्यों बोलो फिर वो कृपा सा अरे हम गलत सोच रहे हैं हमसे गलत निर्णय हो रहा है तब तो इसका दया नहीं आ रही है और क्या दया सा करुणा नहीं जग रही है अरे ये तो बच्चा जो है गलत सोच रहा है ये बच्चा गलत रास्ते में जा रहा है ऐसे लोगों ने करोणा तो जगनी चाहिए तो सागर बोल तो क्या है लेस करोणा को दिखाई नहीं देता ऐसे लोग आरोप लगाते इसीलिए तो करनाशा करे दयासा करे तो आपके द्वारा लिए जा रहे गलत निर्णय काल में आपके निर्णय को रोकना चाहिए और तो माता पिता तो माता पिता होते हुए बेटे का गलती को स, सुधाने के प्रयास नहीं कर रहे आप गलती किए जा रहे हो एक के बाद एक एक एक के बाद चुप बैठा है होने दे रहा है और फिर भी बोल रहे माता तो हम गलत है बोलने वाले आप करुणा सा अगर दया से आप माता हैं या पिता है हम गलत बोल रहे हैं ईश्वर ने किसी का माता है ना किसी का पिता है ईश्वर किसी का नहीं ईश्वर निर्दयी है और आप कर्म के अनुसार आपको फल देते रहता क्या वो इसके अंदर दया कुछ नहीं निष्ठुर है रहे ऐसा वो ऐसा बोलना चाहिए उसे करुणा भी नहीं कुछ नहीं, नहीं। कोई सदगुण नहीं उसके अंदर पता दुर्गुण भी नहीं नहीं दुर्गुण भी नहीं तटस्थ बुद्ध लोग मानते से तटस्था लोग हैं ये तो भक्ति वाले मानते दया सागर करुणा सागर, हे सागर हो दुनिया प्रशंसा कर दिया वास्तव में ईश्वर ना दया सागर है न करुणा सागर है ना दुष्ट है ना, ना बदमाश है वो तो तटस्थ उसको कोई लेन नहीं तुम दुखी हो या तुम सुखी हो वो तो केवल तो तो तो तुम्हारे कर्म जो फल केवल दे रहा है तुम दुखी हो रहे हो तुम सुखी हो रहे तुम जाने तेरे काम बार वो तो केवल बेचारा तटस्थ एक जड के समान अपना निर्णय स्वतंत्रता है ऐसा मानते इससे भी विवाद होता है स्वतंत्रता का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहा हूं। अच्छे कर्मफल हमको क्यों नहीं दे रहा इसे कर्म का फल देने में उसकी स्वतंत्रता नहीं कर्मी हमको फल दे रहा है क्या फिर कर्म ही बल दे रहे ईश्वर माननी जरूर गया कर्म ही बल दे रहे फिर ईश्वर की जरूरत किया और ईश्वर का कैसे कोई स्वतंत्रता ही नहीं है फिर ईश्वर को मानना पैर क्या फिर वो क्या कर रहे बैठते सत्ता दे रहा है बोलो सत्ता मात्र दे रहा है और सत्ता मात्र देने की जरूरत है मैं खुद ही हूं पुरुष उसके लिए बीच में ईश्वर को टपकाने क्या जरूरत बड़े विवाह करते विशुद्ध हिसाब से तो नहीं ईश्वर है न जीव है दोनों माया क्या नहीं, नहीं है जीवन ईश्वर में व्यवस्था के मान लिया एक ईश्वर है समी और व्यक्ति अभिमानी जीव है इन सगल जीवों का संभालने वाला ईश्वर है समस्टि दोनों ही कल्पित है वास्तव में केवल तो जातवाद में वाद -वाद वाद में दे रहे हैं आपके इसलिए अंधा अन्यत्र दृष्टिवादिवाद्यवस्था है अंधतिष्ठनियम अंतरिया अथिवीआनियम अस्या अंतरमी ब्राह्मण कृष्णपुर दर्शयुम तदेकदेश विद्यातिष्ठमिद बुद्ध वपुहो यानीश्चि वपुो झंत वेदेन इस प्रकार वेद के द्वारा घोषित घोषित अंतमें ब्राह्मण सेख्याल्य भया न उस अंतर में ब्राह्मण में जितने पर्याय बोला गया उन प्रत्येक की व्याख्यान करने लग जाए ग्रंथ मतलब लंबा चौड़ा होते जाएगा इसीलिए व्याख्यान से सर्व पर संचालित प्रसिद्ध है और उसकी जो व्याख्यान है वह सर्व पर्यायों में संचल समान रूपेण है सभी के भीतर आता हुआ सभी में बैठे हुए सबके भीतर जो उसमें बैठा है वह उसे जानता नहीं वही उसका शरीर है ऐसा वह सबके भीतर नियंत्रण कर रहा है इतनी बातें तो सामान्य रूपन सभी पर्याय में समान रूपन में है वस्तु का नाम अलग अलग ले रहे हैं आप है पहले विज्ञान दिया फिर अलग अलग चीजों को लेते ब्राह्मण क्षत्रिय वेद लोक देवता सब ले रहे हो आप पर्याय में विषय भिन्न हो रहा है लेकिन जो कथन कर रहे जो व्याख्यान कर रहे हैं वह बात तो समान अतएव अंतिम पर्याय में क्या है वहाँ येषु भूतेषु झाण येषु भूतेषु उसी अर्थ को के द्वारा कथन करना चाहते हैं तंतु पटे यद उपादान तथा सर्वोपाद तंतु पटे पाठ में तंतु है ये तो सब जानते हैं कि तंतु में पट जानते हैं तंतु में पट है तंतु दोनों कैसा है बहुत अंतर है तंतु कारण है पट पटकार है कारण में कार्य रहता है तंतु में पट तो सामान्य बात हो गई ये तो सब जानते हैं कारण में कार्य रहता है इन कार्य में भी कारण रहता है ये भी जानते दुनिया बंध अलग अलग है लेकिन में कारण ना हो तो कार्य ही नहीं रह जाएगा और घड़ा है और में गड़ा मिट्टी, गड़ा है, मिट्टी, नहीं। तो मिट्टी छोड़ के घड़ा क्या है, है इसलिए मिट्टी में जैसा घड़ा है उसी प्रकार से घड़े में भी ब्रह्म में कल्पित है सारा जगत फिर वे जगत में वो तो ब्रह्म अंतरिया में रूपये इसलिए करे तंतु पठे सिखो उपादानतया तथा उपादान कारण होने से नियम ही है उपादान कारण अपने कार्य में व्याप्त रहता है उपादान कारण जो है अपने कार्य में व्याप्त रहता है कि उपादान कारण कि छोड़ देंगे तो कार्य कुछ बचता ही नहीं अत सामान्य नियम है आ निमित्त कारण अन्य कारण हो या ना हो इन उपादान कारणों निश्चित रूप कार्य में व्याप्त रहेगा इसे करे तंतु पटे उपादान तया उपादान कारण होने से यदत जिस प्रकार से तथा उसी प्रकार से सर्व उपादान रूप सकल संपूर्ण जगत का ही उपादान कारण होने से ईश्वर सर्वत्र सर्वत्र सर्वेश्वर ईश्वर सर्वज्ञ जो ईश्वर है रूपेण सर्वत्र स्थित है ऐसा निश्चय करना चाहिए कि सर्वत्र किमि जैसे पूरे कपड़े में आप भी धागा-धागा दिखता है ना या नहीं धागा से बना हुआ कपड़े में धागे ही धागे दिख रहे हैं उसी प्रकार सभी यदि उसी से बना सभी का उत्पादन कारण वही है तो जैसा घड़े उठाओ तो मिट्टी तो जी साथ में घड़े में मिट्टी में में घट होने से घट को लेने साथ में मिट्टी भी हाथ लग गया कि नहीं लग गया उसी प्रकार कपड़े उठाए हाथ में तो तुम भी हाथ में आ ही गए प्रत्यक्ष हो ही जाते हैं उसी प्रकार संसार में देख रहा हूँ तो फिर इसमें अंतरिया भी क्यों नहीं दिख रहा कहीं भी हम वो है जगह तो दिख रहा है सब दिखाई दे रहे हैं नहीं किसी के भीतर अंतरियाम नहीं दिखाई देता बल्कि सभी के भीतर छल कपड़ी मानी झूठ सब दिखाई दे रहे क्या करो आपके भीतर क्या दिखाई भी दे रहा है आपको झूठ छल कपट पकड़ यही तो भरा पड़ा है सच्चाई बहुत कम है इसलिए भारी समस्या है तो आप कह रहे हैं सभी के भीतर अंतरिया है और हम सबके अंदर झांकता हो तुम्हारा राग द्वेष आदि दिखते हैं हमको तो कभी तो अंतरियाम तो दिखाई नहीं दे रहा पक्ष कहता है तो क्या करे उसका जवाब देखे कह रहे हैं पटाद तंतुष श्रांतर है आंतरप से विश्रांति यु अनुता अरे आप तो आंतर तंतु को देखिए कपड़े का आंतर तंतु अरे वे तंतु का भी अंतर अंश। अंशु अंश का भी अंतर कारपास कार का भी आंतर कारपास का आरम्भक धुड़ुक कारपासुड़ का भी आंतर कारपास आरम्भक परमाणु और उससे आगे और परमाणु आपको तो दिखाई दिया आप कपड़े उठाए तो कारपास परमाणु दिखाई दिया कारपास आर परमाणु आपको तो दिखाई नहीं देखा उसी तो प्रकार से ये भी अत्यंत अंतर है सर्वांतर है ये और भीतर और भीतर और भीतर जाओ जितनी भीतर जाओगे उतनी भीतर जाओ जहां जाके तुम थक जाओगे वहीं आपको अंतरिया मिलेगा जिससे और आगे कुछ नहीं मिले वही अंतर्यामी इसलिए है। कहते हैं पटाप्या पट पटके अपेक्षा से कौन है तंतो तंतर तंत्र से भी कौन है अंशो आंतर विश्रांति ही आंतरित विश्रांति जहां हो यत्र अशो अनुताओं वही अंतरयामी का अनुमान कर लेना अजय पूर्व से जवाब मिल गया ना जहां तुम्हारे आंतरत्व के विश्राम हो जाए वहीं अंतरियाम अनुभव में आएगा आप अंतर जाओ बस इतना काम कर होते जाओ जाओ जाओ जितने जा सकते हो चले जाओ जहां जाना तुम्हारा तो बंद हो गया वहीं वही अंतरियम सूक्ष्म हम चाहते नहीं ना स्थूल दृष्टिया देखते हैं और कथन करवाए सर्वांतरित हो अनुमान क्या है अनुमे क्या अनुवां अत्र अनुमान आंतारतम्यमचित विश्रांत तारतम्यणुत्व तार तारतम्य बदत्व की तारतम्यता निश्चित रूप में कहीं ना कहीं जाकर विश्राम को प्राप्त हो जाता है तारतम्य होने के नाते अणुत्व का तारतम्य के समान दा परमाणु दानो काणो दान। पानो पान। लानो रानो नाम देते रह जाते उसके भी अंतर उसके भी अंतर उसके अंदर कोई नाम दिए जाओ नाम ही तो देना है अन की तो किए नहीं कितनी नाम दे सकते हो अनंत नाम नाम तो अनंत आजकल तो जो है बच्चों का नाम रखना मुश्किल हो गया लोगों को तो सहस्त्र नाम था भगवान के हजार नाम लिया, शिव भक्त तो शिव तो सहस्त्र नाम से नाम बेटे रख देते थे बेटी हो तो भाई शक्ति के एक नाम रख दिया छक्ति श्र नाम है विष्णु शास्त्र नाम है गणपत सस्त्र नाम है गणेश जी का तो इन्हीं में से एक आदमी दे देते थे वो तो चार पांच हजार नाम हमारे पास होता था इसीलिए और अब तो बस पुस्तके छपी और अब तो कंप्यूटर में आ गया है आप मॉडर्न नाम चाहिए कि पौराणिक नाम चाहिए बटन दवा टप टप टप सॉफ्टवेयर डाल लाखों नाम अब आग आदमी देखते रह जाएगा कौन सा नाम अच्छा ये कभी अच्छा लगे कभी वो अच्छा लगता है वो अच्छा लगता है अब इसको पत्रिका का ये अच्छा है वो नानी कहती वो चाहिए दादी ये नाम अच्छा है दादा का वो नाम अच्छा है नाना का ये नाम अच्छा मामा दूसरा नाम कहता चाचा दाता दूसरा नाम कहता अब बस कौन सा नाम थी किसको रखे झंझट ही झंझट हो गई का नाम थे नहीं लफड़ा नहीं अब पंडित आया इससे पूछा नहीं पंडित ने कहा अक्षर से जो अच्छा लोग बोलो जो माने आप बोल ना ये नाम वो है नहीं पहले कंप्यूटर बैठेंगे लोग नाम ढूंढेंगे चार पांच नाम दादा दादी दा नाना नानी ना ना ना चाचा मामा मामी सबसे पूछते फिरेंगे ये नाम ठीक है ना हमारे बच्चे का ये नाम ठीक है ना हमारे बच्चे का और कोई कुछ कोई कोई, -कोई, -कोई, -कोई, -कोई, -कोई, -कोई टीका टिप्पण करते रहेगा आं और आंधे फैसला होते होते कुछ घटब नाम ही हो जाता है उल्टा सागराम सत्यनाश करों से पूछो तो क्या होता यही होता अंत में गड़बड़ होता है हम इन कहीं ना कहीं विश्राम किया कि नहीं आपने उसी प्रकार से हम भी इस आंतर तो कहीं ना कहीं जगह विश्राम करेंगे जहां विश्राम होता है वही अंतरयामी नंतर अश्वादिवत अंतरियामी दर्शन किन्न सियात अंश्वादिवत आंतर होने के बाद भी सूक्ष्म जो अंश होते हैं वो जैसे दिखाई देते हैं ऐसा आपको तो सूक्ष्म अंतरिया में दर्शन क्यों नहीं होता ऐसा में बाह्य तो निदृश्यता है समस्या यह है वो तो बाह्य चीजें, उनके सूक्ष्म को माइक्रोस्कोप वगैरह मिला के देख सकते हो यह तो अपने हृदय के अंदर रहने वाला कहा माइक्रोस्कोप लगा देखोगे कैसे देखोग आजकल बहुत सारे ऐसे दूरबीन बन गए पाइप जैसे होता है छोड़ गया पाइप के अंदर दूरबीन वो पाइप अंदर चला जाता है और पाइप के अंदर ही तार जुड़ा हुआ है वो बाहर आ जाता है कंप्यूटर में आपके अंदर घुमाते रहते उसको घुमाते पाइप को वो अंदर सारा दिखाई देते रहता है वो कैमरा है अंदर घूमते रहता है अंदर में सब कहा क्या दिखाते रहता है इतनी छोटी कैमरा इतना पतला पाइप अंदर छोड़ा गया आंख में जो छेद है ना उसे पाइप छोड़ती कितनी पतली छेद है वो उसके अंदर एक छोटी पतली होगी पाइप उस पाइप के अंदर कितना छोटा का कैमरा वो कैमरा अंदर का फोटो खींच के दिखा रहा ज्ञान कर दिया मुँह में जो घर वो जो करते है ना आप लोगों ने कराया कभी हो तो पता नहीं पेट गैस बहुत बीमारी होता है ना उसमें यंत्र डालते इतना मोटा पाइप होता है सीधा कुछ देख बड़ा दिक्कत होता है बुरा हालत हो है अब एक बात यहाँ से नीचे उतरने जाओ तो परेशानी नहीं यहाँ से घुसाते जाते है। फिर वो बटन आन करता है तो पाप खुल जाता है मुंह खुलता है उसका कैमरा खुल जाता है और फिर वो बाहर से कुछ बटन से करता है तो घूमता अंदर भी कैमरा अंदर महसूस होता है घूम रहा है यू ये पाइप पेट के अंदर ऊपर नीचे यूं यू होते रह जैसे घूमता है ऊपर नीचे यू वैसे होते अंदर की सारा रिपोर्ट देता है अंदर मांस कैसे क्या वो वहां बैठे बैठा आदमी को देख रहा है कैसे दिख रहा है नॉर्मल है या नहीं जैसे होना चाहिए आम आदमी का वैसे अंदर है या कुछ और उधर अधिक मांस और कहे कहीं घाव हो रखा है कहीं कहीं सड़ा है कहीं पत्थर है कहीं कुछ है कहीं कुछ है, क्या फंसा पड़ा है माल था सब हमको बार कराया था जरा अनुभव है ना वो पहले कुछ दवाई दे देती इसे पता ना चले दर्द ना बैठना पड़ता है आधे घंटे तक यह सब सुन होता है तब उसे धीरे धीरे धीरे लेकिन कब तक बैठेगा ऐसी दवाई ऐसा घर अच्छा नरक का न करा देते हैं उल्टी हो जाती है साथ साठ तब तो पैप घुसाना शुरू कर देते हैं जब देखता उल्टी हो रहा है सहन नहीं हो रहा है इसको उधर उल्टी कर दो फिर उस पैप को शुरू कर क्या सुन नहीं हुआ हर चीज में घुसाते जनेन्द्र में पैप घुसा देंगे वंद सारे कैमरे से देखते हैं यो थैली है ना पेशाब की ये वो सब देखते हैं अंदर में कहा कैसा है और छेद में भी कितनी छोटी छेद उसमें से घुसा जाता है दे। अंदर घुसा दी किसी का पेशाब बंद होता है तब देखा होगा आपने इतना मोटा पैप चला जाता है डे आगे पैप के साथ सूक्ष्म तो और भी सूक्ष्म बना लेते हैं लोग जितना है सूक्ष्म बनाओ वो आपके बाई होने से उदृश्य आपके अंतर होने से दृश्य न वायश्यता प्रयांतरत्व कक्षाणाम दर्शन प्रियमातर नीक्षते तथो युक्ति श्रुति भ्याव इसलिए इस परमात्म तत्व के बारे में युक्ति और श्रुति के अलावा इंद्रिय के प्रमाणों के इस्तेमाल नहीं हो सकता दि थ्री आंतर तुक दो तीन आंतरुकक्षता कहीं आप देख पाते हैं बायुस्तु भी देख लीजिए ना कहा तो देख पा और तंतु अंशु कारपास उसके बाद क्या देख पाते, को देख पाते हैं जब कारपास तो भाड़ क्या भी तो भी नहीं, नहीं परमाणु आंतर उसको। में भी दो तीन स्तर तक हमें दिखाई पट दिखाई दिया उसके अंतर तंतु दिखाई दिया उसके अंतर हंस दिखाई दिया उसका भी उसके भी इसलिए सांदे में गाओ तो जाओ वोट इसका बीज लाओ फल लाओ वर्ड फल लाओ पहले फल लाओ और फल को तोड़ो, जब फल तोड़ते हैं तो अंदर छोटी-छोटी छोटे ठीक है एक हाथ पे छुपा इतनी पत्नी अगले इसको और तोड़ो करने की कोशिश किया और चूर्ण हो गया कुछ नहीं, उसको भी करने गया हो गया कुछ नहीं, नहीं जैसे भाव में चला गया उसका भी चुन गया भी हो गया कुछ इस तरह से यहां बाहि वस्तु में भी कुछ कक्षाओं तक की हम देख पाए उसके बाद बाह्य वस्तु के भी जो और अंतर में चले जाओगे अति सूक्ष्म अंतरों में चले जाओगे कुछ नहीं क्ष दर्शन पेय आंतर ततो और ये जो ऐसा चीज है अतिर अत्य ऐसे आंतर वस्तु है न कोई भी किसी भी यंत्र तंत्र मंत्र किसी आद्य नहीं सकते इसे भगवान है क्या चक्षु तो दिव्य चक्षु दे दूंगा भगवान तुम मेरा राट लक्षण सब देख सकते हो सर्वत्र व्यापक जो दिव्य दर्शन तुम चाहते हो एक चरम चक्षुवादी से नहीं होने वाला है नाव दिव्य बोला भगवान संजय ने कहा मेरे को संजय ने ब्यासले दे चुके इसलिए मैं कहीं भी बैठ करके पूरी युद्ध भूमि में कहा क्या हो रहा है किस किसके हृदय में भय है कौन क्या भावना से उद्वेग में है कौन क्या सोच रहा है कौन प्लानिंग कर रहा है सब मेरे को मालूम हो जाता है संजय कहता है और आदमी था जिसको ने कहा तिलक लगा करके तो पहाड़े बिठा रहा हो वहां से तुम तो पूरे युद्ध को देख सकते हो कहा क्या हो रहा है कैसे हो रहा है कौन क्या कर रहा है तुम देख सकते हो ये तीन ही लोग है संपूर्ण युद्ध को दृष्टि से देख रहा होगा उनमें संजय आकर के यहाँ बोल देता है धरराष्ट्र को बरबरी युद्ध के अंतिम निर्णय देने में जट जट काम में आता है और अर्जुन जो है ज्ञान को प्राप्त करके युद्ध को संपादन करता कर तीनों अपने अपने तरीके से लाभ उठी है संसार को अर्जुन से घर की स्थापना हो गई अर्जुन द्वारा बरब्रिक से युद्ध का निर्णय हुआ इनके अहंकार हो गया था पंच पांडवों को कि हम ही लोगों ने मारा है अरे हमारे बिना क्या होता हम तो जीत गए हमारे बल पे हम जीत गए तब तो ऐसे ऐसा बोल रहे थे तो वृद्ध लोग भाई सर्वजाक्ष गर्वरिक से पूछा जाए गर्वरिक ने कहा हम तो देखे कुछ नहीं है कोई कुछ को मार नहीं रहा था सुदर्शन से चक्र चल रहा था सब जब से पते जा रहा था न कि बाण छोड़ा है न किसी ने गढ़ा प्रहार की है कुछ नहीं है। ये सब तुम लोग अपनी बुद्धि की कमाल है सच्चाई ईश्वर में सब मिटा रहा तुम लोगों को बहाना बना रहे तुम जैसे वो पहले खत्म कर तुम्हारा फेंका होते हम देखे तुमने मारे ही कहा फिर मरे को मारा तुम तो गौंड बड़ा काम हुआ मरे को मारना कोई बड़ी बात है तो सब शर्मिंदा हो गई इसलिए ये सभी के सामर्थ्य नहीं उसको देखने का तो युक्ति और श्रुति से ही उसे जाना जाता है। जा सकता है कुछ निर्णय फिर उसका निर्णय कैसे होगा अचेतन से चेतनाधिष्ठान मंत्री प्रवृत्ति अनुपति युक्ति युक्ति क्या है यहाँ पर जो अचेतन है वह तो चेतन रूपी अधिष्ठान के बिना प्रवृत्त हो नहीं सकते आज चेतन का अनुमान हो जाए प्रवृत्ति साक्षेतनाधिष्ठिता जो प्रवृत्ति हुआ करके कहीं भी वह शेतन करती होती है और क्या है? जब बार बार तब उदाहर दु उदाहर दैव श्रुदी तो बार बार जो सर्वांतरे अंतरियामी ब्राह्मण ने प्रदान किया और अंतरियामी ब्राह्मण नृसि परिषद में आया है यश भूतानि शरीरं शरीरम अब उसी मंत्र का दूसरा हिस्सा पहला यह भूतेष्व ठं की व्याख्या हुई और अब भूतानी शरीर उच्च की व्याख्या करते संस्थानात् संस्था पटस्तोपुरी यथावेण संस्था था पटूपेण संस्था पट तंतु रूपये पट क्या है एक तरह से तंतु का शरीर जैसा है तंतु का शरीर क्या है यह पट ही है पूछे पट, तंतु। तंतु पट और पट ही तंतु का शरीर माना जाता उसी प्रकार से सर्वरूपेण संस्थान सर्वरूप वही परमात्मा व्यवस्थित होने के नाते है सर्व सर्व ये सारी ही उस परमात्मा का शरीर पट रूपेण अवश्य तंत पठ शरी पट रूपेण अवस्थित तंतु का पट ही शरीर जैसा होता है ईश्वर से ईश्वर का सर्व ही शरीर है समझो यह सर्वाणी भूता आंतरोंमयती उस कुछ व्याख्य कर वाक्य त्पर्य सदृष्ट श्लोक द्वे न दो श्लोकों से में कल कटाई है तंतु को हिलाएंगे तो कपड़ा हिलेगा कि कपड़ा हिलने से तंतु तो हिलेगा एक बार एक वैज्ञानिक ने पूछा भाई आप पृथ्वी को पकड़ रखे हैं यह पृथ्वी आपको पकड़ रखी है सब एक कहेंगे पृथ्वी हमको पकड़ रखी इसमें कुत्ते हैं तो क्या होता है खेस लेती है इसे लोग यही कहते हैं पृथ्वी हम सबको खींच करके पकड़ करके रखी है लो कर, ये लोग वैज्ञानिक पढ़ा प्रश्न पूछ बड़ा समझदारी से पूछा है उसने वो तो नहीं आपके वेद शास्त्रों के अनुसार आदमी पृथ्वी को पकड़ रखता है पृथ्वी आदमी को पकड़ा हुआ नहीं ये पृथ्वी आदमी को पकड़ के रख तो सदा को खड़ी रखती या लेटी ही रखती या बैठी ही रखती कभी आप लेट पाते हो कभी आप खड़े हो पाते कभी आप बैठ पाते कभी लेटेड़े कभी सीखे कभी कैसे क्यों हो रहे हैं आप ये पृथ्वी अवैध कर रही है प्रति जब से कभी लेटा देती है पृथ्वी कभी को खड़ी कर देती है क्या पृथ्वी कभी यू कर देती है सामने कभी यू पीछे पृथ्वी कर रही है आपको क्या कर रहे पृथ्वी ने हाथ पकड़ नहीं रखी आप पृथ्वी को पकड़ आपके अपान वायु का दम है ये, जब यह खड़े हैं, जिसने फेल हो जाए पड़ जाए पृथ्वी आप पकड़ आपके आप पंच प्राण विशेष अपान ही आपको बनाए। इसलिए आप पकड़ रखते हैं पृथ्वी का आप ही के की वजह से पृथ्वी टिकी हुई है पकड़ने का मतलब क्या आपके कर्मों की वजह पृथ्वी टिकी ना प्रतिबेद आप नहीं पृथ्वी पकड़ इसे पृथ्वी गुरुत्व तो नहीं है गुरुत्व आप में, में है तो पार्थिव शरीर है इसका स्वभाव है कार्य कारण में लय होने का ऊपर फेंको तो फिर कहा जाएगा वह उस मिट्टी में मिलने के लिए वापस आना चाहता है जितना ऊपर फेंकेंगे यह पार्थिव वस्तु है ना पृथ्वी प्रधान है इसे वापस ना है कि वो पृथ्वी में ही आकर मिलना चाहती है इसे लौट के नीचे आ जाती है इसे तंतो संकोच विस्तार चलन दो पटो यथा अवश्यम भव के न पटे मना तापर्य सदृष्ठांत महाश्लोक वैना तंतो संकोच तंत्रों को पलट दो मोड़ दो तो पट भी मुड़ गया तंत्रों को विस्तार कर दो तो पट भी हो गया तंतुओं को हिला दिया तब तो पट भी हिल गया इसे कई बार आप एक धागे से भी पकड़ सकते कपड़े को। एक कोने का धागा पकड़ो करके तो भी कपड़ा टंग जाएगा अब तो हिलाओ आप किस हिला रहे हैं धागे को क्या हिला कपड़ा को इसे कहते देखो तंतु का संकोच तंतु का विस्तार तंतु का चलन आदो पटो ये था उससे पट में भी क्या होता है संकोच विस्तार चलन आदि व्यवहार हो जाता है उसी पर अवश्य में होती न स्वातंत्र होता उसी में स्वात नहीं। उस में पर हमारे हाथ बहरा झेलने में हमारे कोई स्वतंत्रता नहीं है सब परमात्मा की प्रेरणा से हमारे हाथ पैर से घेल रहा है कारण हुआ है ना हम तो कार्य जब पट क्या है कार्य पट में कोई स्वतंत्रता नहीं, नहीं है कारण हिला तो कार्य भी हिला कारण में संकोच आया कार्य में भी संकोच हो गया कारण में विकास हुई कौन अंतरिया कार्य में कारण में विस्तार विस्तार हो गया कारण में, में जो जो हो रहा है उसके आधार पर में अगर कारण कौन समझो तथा यया वासनया क्रियेत तथा अवश्य न संशय फिर तो बिल्कुल स्वतंत्रता नहीं आपको पूर्ण रूपर्यामी की मर्जी हो जाएगी आगे शंका होगा फिर पुरुषार्थ क्या है पुरुषार्थ क्या रहेगा तो हम कहा क्या कर रहे हैं सब कुछ वही नाच नचारा इसे लोग कई बोल लोग बोलते कटपुतली के जैसा नाच हो रही है यहाँ जैसे कटपुतली को दूसरा नचाते रहता है वैसे ईश्वर को नचा रहा है हमारी कोई स्वतंत्रता नहीं आप ही ने कहा जैसा पट को कोई स्वतंत्रता नहीं तंतु में जो हो रहा है वो पट में आरोपित होता है में जो हो रहा है वो हम में आरोपित हो रहा है इसका हम नहीं कर रहे हैं कुछ तो अंतर्यामी वासना यथा जिस में जिस वासना है उस वासना के अनुसार जिस प्रकार से विकार को प्राप्त करता है तथा तो अवश्य बहुत उसी प्रकार से अवश्य यहां पर हो जाता है इसमें न कोई संशय तंत्र संकोच आदि न पटसंकोच आदि यथावती एवं प्रतिव्यादिशी उपादान तो अंतरियामी तथा तंत्र का संकोच आदि के द्वारा पट संकोच आदि जैसे होता है उसी प्रकार से प्रतिव्यादियों में उपादान होने के नाते प्रतिव्यादियों में उपादान होने के नाते पृथ्वी तो आदि में भी संकोच विकास आदि हो जाएगा लेकिन कैसे होता है वो अंतरिया में खुद में संकोच विकास हो रहा है कुछ नहीं ये या यथा, जिसकी जैसी उपाधि की वासना है उस उपाधि निहित तो वासना के अनुरूप वो होता है नहीं तो परमात्मा यूं खाना खाने लग जाए सभी कहा खाने खाने लग जाए सही वो करने के अनुसार होगा ना सभी नहीं होता है ना भगवान तो ने यू हाथ उठा दिया तो सब सबके हाथ ही चलने चाहिए जा जा रात ना। ये ना। सभी और वो सो जाए तो सब सो जाना चाहिए वो तो विश्वम भ्रक्त का है ना वह सभी को पान करने सामर्थ्य दिखा रहे हैं इन सदा ऐसी को नहीं करते खेती करने की जरूरत जाती है वो बैठे बैठे वहां बैठे अपने एक एक दाना खा ले तो सारी दुनिया के पेट भर जाए हम सब भजन में जिंदा लगे रहते रोटी बना खाना लफड़ा और रोज चूल्हा जलाओ सवेरे शाम सब्जी खस गला लफड़ा जबड़ा उससे बड़ी राजनीति होती है नहीं? अपना अपना अलग अलग बना के खा रहे है कोई कुछ कर रहा है कोई कुछ कर घजर बजर चलते रहता है कोई बता अपने घी ज्यादा डाले दूसरों घी कम लगा दिया राजनीति होती है लफड़े नहीं होती वो अपने घी चपड़ के खा लेता सब घी चपड़े खा जाते ना ना ना सामर्थ्य दिखाने के लिए विश्व भरत उसके अंदर है बस इतना ही उसके संकल्प होता है ऐसा संकल्प करता नहीं हमेशा क्यों नहीं करता है क्योंकि उसके जीवों के कर्म सिद्धांत खत्म हो जाएगा फिर वो रोज एक संकल्प कर ले कहानी तो खत्म हो जाती फिर सारा पसंद तब तक हो गए होते खाने के संकल्प क्यों किया दाना खाने के संकल्प क्यों किया वहां पर भी क्योंकि तो भोजन के लिए आए आयोजित इसे दाना खा करके उनका पेट भर दिया नहीं सबको मरने का संकल्प कर देता जिंदगी खत्म दुर्वासा होते हैं सारे संकल्प कर दे सारे दुष्ट जो हमारे भगत की परीक्षा लेने आए ये न रहे संकल्प करते तो खत्म थे सारे के सारे। उनका पेट भरने का संकल्प क्यों किया और उसके लिए भी नाटक वही बर्तन ला उस बर्तन में चिपका हुआ एक दाना निकाला ये, ये सब क्या ड्रामा है ईश्वर का हर संकल्प से तुम सब कुछ कर सकते हो इतने का पेट भर सकते हो और उसे एक दाना ढूंढ रहे हो मतलब कमाल है और शिव जी की महिमा आगा वो अंगूठा इन हिलाया केवल रावण का तर्क खत्म हो गया रावण कैलाश पर्वती को उठाने जाता था एक बार रावण कितने अहंकार हो गया वो भ्रमण करने लगा आकाश मार्ग से रथ हो गया को सब हो राम महाराज रावण महाराज देवता सब प्रणाम कर रहे वो कैलाश पर्वत जो आया तो शिव जी तो बैठे हुए जय भी नहीं उसके तरफ जा रहे थे जा रहे तीनों लोगों कर गुस्सा मैंने कहा अच्छा मैं जा रहा हूँ मेरे नहीं कर रहा प्रजा कैसा प्रजा है हमारा हम जो तीनों लोगों का राजा है इस कैलाश का भी हम राजा है ये कैलाशवासी हमारे प्रजा है और हमारे प्रजा का हमें सम्मान नहीं कर रहा है इसको करता हूँ दंड भी देता हूँ बोला अपना लग चौड़ा हुआ देखो बुझाए विशाल कर ली पूरे पर्वत को उड़ने उठा के ले जाऊंगा इसका भगवान ने क्या किया हिलने लगा भूखम सा हो गया कैलाश पर्वत पे जो तो हाय डहला उसने हाथ तो भगवान ने की ओर बैठे बैठे अंगूठी में हिला इतने से उसके हाथ चटनी होने लगी अंदर में नीचे घुसा दिया था हाथ को ऐसा दबा दबाओ चटनी होने लगा चिल्ला चला था भागा वहां हाथ चढ़ा था समझ में आ गई शिव जी क्या ऐसे जो परमात्मा है और बर्तन मंगा उसमें दाना ढूंढ रहे हैं आगे पीछे ऊपर नीचे और एक दाना ही मिल रही है उन्हें दूसरी मिल थी उसमें कैसी लीला इसलिए कहते लीला है मैंने ये सब करने की जरूरत नहीं है कोई जरूरत नहीं आज जैसे मुंह में सारा ब्रह्मांड दिखा रहा है माँ को ही उस बचपन में और उसको ताना ढूंढ के खा करके उसका पेट भरना जरूरी है जिसके मुंह में ब्रह्मांड तो इसीलिए वो सब लीलाएं है इसका तात्पर्य समझना चाहिए सबका पेट भर गया था प्रसंग ऐसी थी वैसे लीला करें नहीं तो अधिकतर आपको फल देना अदीकर्मा अब भक्तिरक्षा लीला हुआ इसलिए कहते हैं यहाँ पर विद्यको तन संकोचादी न पटसकोचा पृथ्वी उपाधानकयामी तथा यया वासनयाटाधिककार वानया उनके द्वारा नियमन में क्या कारण है वाना जैसे मृतिका में घट की वासना है तो मृतिका से घट ही बनेगा जिन कणों में घट होने की वासना है उसी से घट हो जाते हैं है ना जिन सूजी के दानों में हलवा बनना है तो हलवा बनेगा नहीं तो आप उसमें बनने का है लापसी तो आप कोशिश करो हलवा बनने को तभी आपसे पता नहीं गुम हो जाएगा पानी दो बाल्टी डाल दोगे तो पूरा पतला पतला हलवा क्या होना है वो तो पास लापसी हो जाएगी दिमाग फेल हो जाए, एक आदमी ने हलवा डालने गया बनाने गया ना, डाल देना नमक अब हो गया उपमा क्या करें? बनाने चले हलवा बन गया उपमा और सबके प्रार्थ उपमा खाने वाला नाश्ते में हलवा खाने का नहीं था यही मानना पड़े नहीं तो गलती क्यों हुई चीनी डालने के बाद नमक क्यों डाल दिया दारू तो पिया नहीं था मस्ता महात्मा है सिवा बना रहा अपने आसन की कहानी गुरु अब जब हम लोग आए वहां रसोई में सब तैयारी कर गए थे अब उसी बुद्धि देखो वहां चीनी का डिब्बा रखा हुआ है ये पानी उबलेगा तो चीनी डाल देना और सूजी भून के रेडिये ढका हुआ है हमें वो समय शौच लग गई हमने कहा मैं जा रहा हूं थोड़ा शौच में आओ ना तब तक केवल इस पानी तुम चीनी डालो कुछ नहीं सूची डाल के हलवा बना देंगे क्या किया दिमाग घुमाओ ये घुमाओं पर आप ही ने रखे गया था वो बोल रहा आपने रखा था नमक गड्डी आपने जो रखा था वो मैंने डाल दिया मैंने कहो नहीं सब झुट बोल रहा चल देखता हूँ क्योंकि तुम्हें तो रखा जाता है हम तो मैंने नहीं रखा है हम जा रखते हैं अभी देखो आने दो दे। हमारा और साथी है ना भोजनालय वाले उनको आने को बताऊंगा कहा रखा है वो जो हमेशा रोज काम करने वाले साथी आए उनको मैंने पूछा भाई चीन का डिब्बा कहाँ होता बता उसी अंदर वे दूसरा अलमारी में कोई इधर होता है वहां यहाँ रखा जाता है चीन का डिब्बा वहां कैसे पहुंच गया ये तुम्हारी शैतानी तानी और झूठ बोल रहा है मैंने नमक दबा रख दिया क्या हंसने लगा मैंने कहा तो हंसेगा और क्या करेगा रहेगा तो जवाब तो <laughs> <laughs> हम भी देना पड़ेगा ऊपर बड़े महाराज लोग बैठे गुरु लोग उनको जवाब हमें देना पड़ेगा आज तो हलवा बनाने के लिए दिखाता आज नाश्ता में हलवा बनेगा उपमा कैसे बन गया वो पूछेगा, और उसे भी क्या पानी में नमक डाल दिया उसने अब उसमें कुछ नहीं कैसे बन गई अब उस बुद्धू ने मेरे पूछे भी ना सूजी को छोड़ दिया पानी में नमक डाला सूजी छोड़ दिया अब छौंकी कैसे उसने ऊपर से के तो कहाँ तक पहुंचेगा कितना पलटोगे उसको क्या करोगे हमने कहा ऐसे ही बांटो हमने ऊपर वाले ने कहा तो मैंने क्या करो मैंने सोच रखा कि इस आदमी को बोल के गया महात्मा दूसरा था उसको बोला उसने बोला बोल ने, ने से गटबड़ करके दिमाग कुछ गुरु जी बोला मैंने बहुत डांटते मैंने कहा फायदा कुछ नहीं डांटने पटकारने कुछ करने से सबका प्रारभ था आपकी इच्छा थी हलवा बनवाने में होना आता उपमा उन सूज यही वासना की संसार के रूप बनने की तो बन गए क्या करो विचित्र घटनाओं से पता लगता है हर चीज में क्या बनना होता है इसे आप जो बनाना चाहेंगे वही बने ये कोई जरूरी नहीं ये तो बन रहा है रोज आटे से रोटी बना रहे हैं इसे हमें अहंकार हो गया है देखो मैं चाहता हूं रोटी बने रोटी बन रहा मैं चाहता हूँ दाल बने दाल बन रहा ये आपकी झूठी अहंकार हो जाती है जैसे कई बार आप चाहते अच्छी तरह से पकाएं लेकिन कच्चा रह जाता है क्या होगा तब और वो भी आ रहा कि नहीं आ रहा है कई बार आप साठ सीट लगा दिया परेशान हो गए फिर भी पक नहीं रहा क्या करो अब तुम्हारी चल रही है दाल चल रही है ये झूठी अहंकार करके क्या बन गया जो बन रहा है परमात्मा इतना बन रहा खाओ बस बन गया जो बन जाए जैसे बन जाए चुपचाप कोशिश ये रहना है कि सतर्क हो गए अपने बुद्धि से इतनी कर सकते हैं पुरुषाते ही है अच्छे से अच्छे ढंग से बनाने का कोशिश करना अपना हाथ में बाकी जो होना है उसकी मर्जी इस कहते हैं वासनयासने यथा घटा की कारूत हो तथा तो तथा कार्य जातम अवश्य भगवती उसीव्र कार्य जात संपूर्ण जगत का भी ये हाल है समझिए भाव एवं अंतरियामी प्रतिपादिकाली श्रुति का प्रतिपादन व्याख्या करके अबूताूढ़ का पूरा श्लोक दे दिया अब इसकी व्याख्या एक एक, -एक करके टुकड़े में करेंगे ईश्वर स्वरभूता हृदय देशे अर्जुन तिष्ट ये अर्जुना हे सरल हृदय वाला अर्जुन ये समझ देना कि सगल भूतों का हृदय में वह ईश्वर बैठा हुआ है इसलिए अर्जुन संबोधन कौन नहीं, नहीं बोला है ना नो नहीं बोल रहे हैं यहाँ पर संबोधन में पूरी गीता में हर श्लोक का तो संबोधन का महत्व बहुत श्लोक का अर्थ को समझने के लिए पहले संबोधन को समझना है, श्लोक भाव को समझना इसका अनुभव कौन कर सकता है इस श्लोक में कथित पदार्थ का अनुभव कौन कर सकता है जो अर्जुन है अर्जुन मने शुद्ध सरल जिसका हृदय सरल है शुद्ध है श्रद्धा युक्त है उसको अर्जुन कहा व्यक्ति इस बात को भी समझ सकता और अनुभव कर सकता श्लोक में कहा गया क्या श्लोक में कहा गया अंतर्यामी इस अंतर्यामिता ईश्वर की अंतर्यामिता का अनुभव करना है तो आपको भी अपने तो शुद्ध सरल और श्रद्धायुक्त करना होगा इसलिए अर्जुन संबोधन देते हैं ईश्वर सर्वभोदान दृष्टि ईश्वर सकल भूतों में बैठा हुआ है क्यों बैठा है बेटा क्या कर रहा है अंदर में यह प्रश्न उठा भ्राम योदानी सलभूतों को दौड़ाता हुआ बैठा हुआ है क्यों दौड़ा रहा, रहा है वो कैसे दौड़ा रहा है वो इंद्रारूढ़ा माया शरीर रूप इंद्र में होता हुआ अपने माया के द्वारा ये सब कुछ कर करवा रहा माया रामाय अपनी माया शक्ति से ही सबको भ्रमण कराता हुआ दौड़ाता हुआ सगल भूतों को सरभूतानी इंद्रारूढ़ानी माया एक एक शब्द की व्याख्या करेंगे आप यंत्रारूढ़ का मतलब क्या ब्राह्मण का मतलब क्या सर्वभूत का मतलब क्या सब एक एक शब्द की व्याख्या करेंगे